इस सूक्ष्म शरीर अहम् कारण शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से मैं भिन्न हूं जैसे फ्रीज से पंखे से हीटर से पावर हाउस भिन्न है विद्युत भिन्न है और इनमें विद्युत व्याप्त है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 ध्यान देना बहुत सुखदायी बहुत कल्याणकारी बात है भगवान की भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चह अहंकार इतव में भिन्न प्रकृति अष्टा यह मेरे से अष्टा प्रकृति भिन्न है जैसे भगवान से अष्टा प्रकृति भिन्न है और फिर भी भगवान की सत्ता से चल रही है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 अपरा प्रकृति की चीजों में उलझ रहे थे तो लगता था ये मिले तो सुखी हो जाऊं ये भोगूं तो सुखी हो जाऊं ये करू तो सुख ऐसे करते करते सुख के पीछे मर मिटे मामा घर केटले दीवो बड़े इतले मामा घर केटले दीवो बड़े इतने अब इतना हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व इतना हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व और प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व सॉल्व होते लाइफ सॉल्व हो गई <laughs> प्रॉब्लम तो बने रहे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 लॉलीपॉप वो चाटने से बालक को रस नहीं आता असली चाटने से रस आता है तो एक नकली खिलौने और नकली फल फ्रूट होता है में एक जगह पर गए बहुत आग्रह किया उन्होंने बापू जी भोजन यही करोगे हमने उनको कह दिया कि तुम्हारे आम आएंगे और थोड़ा सा हल और दूध ले लेंगे उन्होंने व्यवस्था किया अबेजमेंट में हमारा एक हॉल था नीचे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 खाना बनते कपड़ा बनाते कभी सत्संग में समय चला जाता कम बनता कपड़ा नहीं बनता कभी रोजी रोटी तक बन जाता जो आए वो भोजन करके जाए हो। परा में रुचि हो जाती और अपने पढ़ा स्वभाव को जान लेते हैं वो सबके हित में ही आनंद का अनुभव करते आपका महापुरुषत्व कब से जगा आप महान आत्मा या श्रेष्ठ पुरुष कब बने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 लोही माता जानती थी कबीर की महिमा उसने वचन दे दिया अच्छी बात है आ जाऊंगी तेरे बिस्तर पर भैया अभी तो देंगे दे। भैया तो मैं गलती से बोला उन्होंने कैसे भी बोला होगा भगवान जाने से वो तो माता थी भैया बोले चाहे ना बोले उसकी नजर में तो सब अब शब्द वहां काम नहीं करते आटा दाल ले आई भक्तों को और संतों को भोजन बना के खिला दिया शाम को कबीर जब के आपने कहा था कि कैसे भी करके आटा दाल ले आओ कोई दे नहीं रहे थे एक दुकानदार राजी हो गया उसने दे दिया इस बात पर राजी हुआ कि रात को तुम मेरे बिस्तर पर आ रहा और मैं हां बोल के आई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 मेरे पतिदेव को मैंने बताया कि समय हो गया वचन दिया आई। तो मुझे कंधे पे उठा के लिया है इसीलिए पैर नहीं भीगे कंबल ओढ़ा इसलिए शरीर नहीं भीगा वचन दिया था आपको लेकिन मुंह पर जो शांति और निर्दोषता थी प्रकृति का तेज था अपरा नहीं पर तेज था उस तेज ने विकारी दुकानदार के चित्त में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 श्रेष्ठ प्रकृति का प्रभाव निष्कृष्ट प्रकृति पर पड़ा दुकानदार के चित्त में भीतर ही भीतर श्रेष्ठ प्रकृति ने नालत बरसाई तो कबीर आपको उठा कर लाए मैं कैसा पापी मैं कैसा अभागा के तुम्हारे जैसे पवित्र आत्माओं के प्रति भी मैंने ये दुष्ट मांग रखी और आप वचन निभाने के लिए चले और कबीर आपको उठा लिया हद हो गई मैं कौन से नरक में भुगतूंगा मेरे कर्म कैसे खटेंगे चरणों पर सिद्धा ध्यान मुझे माफ करो निष्कृष्ट प्रकृति पर श्रेष्ठ प्रकृति का प्रभाव पड़ा मां चलो कबीर जी के चरणों में प्रणाम क्या फुट फुट कर रोया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 रागी आते हैं म्यूजिक पार्टी कहते म्यूजिक बजाने वाले और म्यूजिक बजाने वालों के नाम उन दिनों में लोग कहते थे मिरासी आप म्यूजिक बजा म्यूजिक बजाने वाले को अपन आर्टिस्ट होल्ड इट मीरासी मीराशि दो व्यक्ति थे उनके घर में कोई शादी थी एक का नाम था सत्ता दूसरे का नाम था बलबा उन्होंने गुरु अर्जन देव को कहा कि हमें रुपयों की जरूरत है हमारे घर शादी है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 तो शिष्य तो हो महापुरुष चार शिष्य पूरे थे और मैं आधा साढ़े चार तक के दिए तुमको चिंता नहीं करो तुम्हें तो पैसे मिल जाएंगे बेटी की शादी हो जाएगी फिर क्या पड़ता है आपकी बेटी हमारी बोले अब ये मीठी मीठी बातें से नहीं चलता जब तुम्हारा काम रुका है तब हमारे पास आए हमारे वाले नहीं है।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 अपने आश्रम में आए घोषणा कर दी कि सत्ता और बलबड़ा जो मिस्री है उनके पास जो जाएगा या गाएगा उनके साथ वो हमारी नजरों से गिरा गया हमने उनका त्याग प्यार हमारे त्यागे हुए से जो जुड़ेगा वो भी हमारा त्यागी माना जाएगा और उनकी खुशामद लेकर जो आएगा कि उन पर कृपा करो माफ करो मेहरबानी करो तो उसको भी गधे पे चढ़ा के काला मुंह करके गधे पे चढ़ा के उनके छिप्पी से छोरे भगाए जाएंगे हो होरियो करा जाएगा हद हो गई एक बार दो बार तीन बार आदमी भेजे खुद हम गए और हमारे गुरुओं की निंदा हमने उनका त्याग किया है अब उनको परा अपरा प्रकृति पहुंचेगी तो जो परा अपरा प्रकृति को सत्ता देने वाला चैतन्य उसमें जो टिके रहते हैं उनके संकल्प में सामर्थ्य भी गजब का होता देखते देखते उनकी अशांति बीमारी अनिद्रा लोगों ने उर्धूत कर दिया कहीं भी जाए ऊं करने तो लोगों ने बोला कि ये तो गुरु का त्यागा हुआ है इसका राग रगेंगे सुनेंगे अपने घर में कुछ हो जाए तो यहां भी एक ऐसी रहती थी महिला आश्रम और प्रवचन करने जाती थी वो प्रवचन करने जाती थी स्टेज पर भी सेवा करते थे फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा समय मिला तो कभी कभी तांत्रिक के पास जाने लगे और हमारे भक्तों को किसी तांत्रिक के साथ उसका हो गया परिचय हमारे भक्तों तांत्रिक के पास भेजते और तांत्रिक उनको डराते तुझे ये ग्रह है तुझे ये है उनसे पैसा हेठते मेरे तक बात पहुंची कि मेरे आश्रम में रहने वाली और तांत्रिक से प्रभावित तो होकर तांत्रिक के साथ साझेदारी करके हमारे भक्तों का गला कटवा रही है तो मैंने उसको एक दो बार डांट चढ़ाई फिर देखा कि बहुत नीचे कर गए तो मैंने उनको रवाना कर दिया रवाना कर दिया था तो हम अपने अपना स्वतंत्र प्रवचन करूंगी अपना स्वतंत्र भाषण ठोकूंगी किया तो लोगों ने एक दिन दिन दो दिन चार दिन कोई कुबेर नगर कोई कहीं सरदार नगर करवाया जिन्होंने करवाया किसी के घर में आग लगी तो किसी का छोरा बीमार हुआ किसी का धंधा गड़बड़ हुआ अब उसको कोई कुतिया घर में आ जाए तो अलग है लेकिन उसको घर में आने से लोग डरते हैं जयराम लिखिए कुतिया आ जाए तो इतना डर नहीं लगता सूर सूर्य आ जाए तो इतना डर नहीं लगता जितना वो वक्ता जो भूतपूर्व वक्ता थी वो घर में आए तो लोग डरते नहीं आने देते उसकी सारी योग्यताएं नाश हो गई तो जैसे वृक्ष से सूखा पत्ता गिरा तो उसकी कोई कीमत नहीं ऐसे उस परमात्मा स्वभाव के परमात्मा नियम से जीव नीचे गिरता तो उसकी कोई कीमत नहीं इन बैक्टेरिया की क्या कीमत है उनको मारने के लिए तो गोलियां खाते लोग इंजेक्शन लगवाते हैं है तो वो भी तो जीव परमात्मा की सृष्टि लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं परमात्मा प्राप्ति की मति, गति उनके पास नहीं है बैक्टेरिया उनको तो नाश करने के लिए लाखों रूपये की दवाइयां लगती है जयराम जी हे राम जी ऐसे जीव है जो रात्रि को पैदा होते हैं बुन दिए मच्छर पर मर जाते हैं उनकी क्या कीमत है जो निष्कृष्ट प्रकृति में रहते हैं वे उसी जीव जीव की गति को प्राप्त होते हैं जो श्रेष्ठ प्रकृति में आते हैं पर प्रकृति में आते हैं वे तुम्हारे शरीर के संयमी सत्संगी अपने परम शुद्ध स्वभाव को जानकर मुक्तात्मा हो जाते हैं परमात्मा हो जाते हैं तो राम जी तो हो गए मुक्तात्मा परमात्मा हो गए वास्तव में देखा जाए तो जीव मात्र का शुद्ध स्वरूप परमात्मा ही है निष्कृष्ट प्रकृति के साथ तादात में करके भूला जबी आपनु तभी होया खराब वो बड़े खराब कोई उनका कीर्तन तो क्या सुने किसी के घर भी जाए तो लोग घर के दरवाजे बंद कर देते कि गुरुओं का ठुकराया हुआ है गुरु का श्रापित है भाई हमारे पास मत आओ हमें अभी जीना है हमें अपना गृहस्थी का गाढ़ा चलाना है तुम्हारे तो जैसे गुरुओं के ठुकराए हुए हमारे घर में आएंगे तो हमारे पर कुदरत का कोप होगा कोई उनका मुंह देखना नहीं कबूल का उनको कोर की बीमारी हो गई जब सारे द्वार उनके बंद हो गए तो गुरु के द्वार जाने को सोच रहे थे लेकिन सुना था कि इधर कोई आए आने नहीं देंगे अब क्या करें सोचते सोचते सोचते जहां भी जाएं भाई हमारी कुछ सिफारश ले जाओ अब हम माफी मांगते अब दोबारा नहीं करेंगे गुरुओं की निंदा नहीं करेंगे हम गाएंगे एक पैसा भी न मिले लेकिन गुरु के द्वार पर हम गाएंगे फलाना करेंगे कोई हिम्मत नहीं करता था कि जाकर गुरु के आगे बता दें कि अब ये प्रायश्चित कर रहे हैं और इनको माफ कर दो खुशा मत करें जाकर आखिर एक व्यक्ति को इन्होंने रिझा लिया भाई लद्दा लद्दा के पास रोय लद्दा ने कहा भाई अब ये है तो कठिन एक इन तुम्हारी सिफारश लेके जाना वो लद्दा भाई लोगों के दुख निवारण करने में बड़ा मशहूर था सेवा भावी आदमी था परोपकार से बड़ी उसकी प्रीति थी देखा कि अब तुम आए हो मेरे द्वार पर और पश्चात से भर कर आए हो होते गुरु के निंदक लेकिन आप गुरु की प्रशंसा कर रहे हो और माफी मांगना चाहते हो तो मुझे मध्यस्थ बनना है तो मध्यस्थ बनने के लिए गुरु ने शर्त किया कि जो आएगा मध्यस्थ बनने को उसको गधे पे चढ़ाकर उसका काला मुंह करेंगे और उसके पीछे छोर छोरे भड़काएंगे भूरियो कराएंगे अच्छा तुम जाओ मैं तुम्हारा काम करता हूं भाई लद्दा ने गधा मंगवाया क्या मंगाया गधा मंगाया तवा मंगाया और अपने हाथ से अपना काला मुँह किया गधे पे बैठे और कुछ पड़ोस के छोरों को बुलाया कि तुमको इतने इतने देंगे मेरे पीछे चलो हुरियो हुरयो करो मेरी मखोल उड़ाओ बारात लेकर पहुंचा भाई अर्जन देव के द्वार पर अर्जन देव ने कहा ये कौन आ रहा है <laughs> <कोनों> आ <laughs> ये बरात किसकी आ गौर से देखा तो अरे ये तो परोपकारी आत्मा भाई लद्दा गुरु अर्जन देव के अरे लद्दा भाई परोपकार में प्रसिद्ध तुम्हारा ये हाल किसने किया बोले गुरुदेव किसने ने नहीं किया मेरे स्वभाव ने मेरा हाल ये करवाया मेरा स्वभाव है दूसरे का दुख नहीं देखा जाता है गुरुदेव आपके निंदकों ने आपकी निंदा की वो उनको तो फल बहुत मिला है अब वो सत्ता और बलबड़ा वहाँ मिश्री गायक आर्टिस्ट बहुत परेशान है और वो माफी मांगना चाहती हैं और आपने कहा कि जो भी इनको माफी दिलाने के लिए आएगा वकालत करेगा उसको गधे पे चढ़ाया जाएगा काला मुंह कराया जाएगा और छोरे बकाए जाएंगे तो गुरुजी वो आपकी शर्त सत्य करने के लिए मैं पहले तैयार हो गया <laughs> अब आपकी करुणा कृपा के बिना मेरा तो कोई सहारा नहीं और उनका भी कोई सहारा नहीं बोलते बोलते उनका हृदय भर गया आंखों से प्रेम आंसू गए चरणों पर गिर पड़ा भाई लद्दाख का हाथ पकड़ के गुरु ने कहा तुमने गजब कर दिया अच्छा अब उनको बोलो कि जिस मुंह से तुमने निंदा की उसी मुंह से मेरे गुरुओं की प्रशंसा करो मेरे गुरु की महिमा गाओ गुरु हमारे राम हैं, हमारे नानक राम हैं, श्याम हैं, शिव हैं, ये गाएं। कहा कि अभी तक गुरुओं की महिमा नहीं गाई तुमने? नाम दे दिए भगवान के लेकिन भगवान भी अवतार लेकर आता है तो गुरुओं के पास आते फिर भी जैसा तुम गा रहे हो ठीक है गुरु ग्रंथ साहिब में उन वचनों को अंकित किया गया ये सारी लीला पर और अपरा प्रकृति में हुई सचिदानंद चैतन्य जो का त्यो जो पहले था उनकी बुद्धि श्रेष्ठ थी तब भी था वो बुद्धि बदली तब भी था फिर बुद्धि सुधरी तब भी था और अभी उनकी बुद्धि और शरीर का क्या पता किस अवस्था कहा चले गए होंगे फिर भी वो सचिदानंद चैतन्य अभी भी हमारे तुम्हारे अंतःकरण को चला रहा है और हमारे तुम्हारे शरीरों के बाहर भी उस चैतन्य का विस्तार हो रहा है ये अपरा प्रकृति में जो उलझे हुए जीव हैं वो नहीं जानते लेकिन पराग का आश्रय लेकर जो परब्रम्ह में जगे ऐसे महापुरुष जानते महापुरुषों के जीवन के अनुभव और प्रसंग भी हमारे चित्त में अपरा प्रकृति से पराप्रकृति में जाने की प्रेरणा देते और परा प्रकृति पर ब्रह्म परमात्मा में पहुंचा देते नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि ईश्वर की भक्ति में अथवा तो परमात्मा की प्राप्ति में छह सात बातें बड़ी सहायक होती हैं एक तो श्रद्धा दूसरा भगवान नाम जप तीसरा सत्यशास्त्रों का सत्संग का आश्रय चौथा सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करें हे भगवान हम तुम्हें खोजे ये हमारा बल नहीं कृपा करो के आपके लिए हमारे क्षित्व में प्रेरणा पैदा हो परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों में सत्ता आपकी है। जैसे स्लाटर हाउस के खूनी यंत्रों में भी सत्ता विद्युत की और आश्रम के पवित्र पाप मिटाने और सुख देने और परमात्मा को प्रकट कराने वाले वातावरण में भी यंत्रों में सत्ता आपकी जीवों की हत्या करते हैं स्लाटर हाउस में गायों के कत्ल करते उनमें भी सत्ता विद्युत की और पापों को नाश करके परमात्मा प्रकट कराने में सहायक होते यंत्र उसमें भी सत्ता पावर हाउस की तो आपकी सत्ता सब में है हे सत्ताधीश आप चाहें तो हमें अपरा से बचाएं विकारों से बचाएं और आपके देवी गुणों में हमें लगाए हे प्रभु काम की जगह पर राम में मन लगे क्रोध की जगह पर क्षमा में चित्त लगे अहंकार की जगह पर सहज सरलता में चित्त लगे दोष की जगह पर क्षमा में चित्त लगे और बाहर के भोगों की जगह पर अंदर के योग में हमारा मन लगे ये तो कृपा कर जो मेरे नाम अस्तो मत गमाया परा प्रकृति असत्य उस असत्य से हटाकर पराप्रकृति सत्य में लगा दी तमसो ज्योतिर्गमाया अविद्या के तरफ जो विद्यमान वस्तुएं नहीं बदलती नष्ट होती अविद्या से बचाकर विद्या के तरफ हमारा मन लगा दे अस्त मा सद तमसो मां ज्योतिर्गमाया अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर लगा दे मृत्यु और अमृतम गमाया मरने और जन्मने वाली मृत्यु और मरने और जन्मने वाले चक्कर में डालने वाले आकर्षणों से बचाकर तू अमरता के तरफ हमारा चित्त लगा इस प्रकार की प्रार्थना भी मदद करती है और उत्तम एक मदद है जो महापुरुषों का भगवत जनों का संग बड़ी मदद करता है सत्य श्रेष्ठ पुरुषों का संग वो सत्संग और ये बाकी के देवी गुण अगर मिल जाए तो छोटे से छोटा जीव भी ऊंचे से ऊंचे कर्म करने में और ऊंचे से ऊंचे सुख को पाने में सफल हो जाएगा हे राम जी सह शादियों में अगर साधु भी जाता है तो असाधु हो जाता है और कुछ ही शमशान यात्राओं में असाधु भी जाए और विवेक जगाए तो साधु बन जाएगा शादियों में तो असाधु का संग करे तो साधु भी असाधु हो जाता है और श्रेष्ठ पुरुषों का संग करे तो अश्रेष्ठ व्यक्ति भी श्रेष्ठ हो जाता है छह बातों से पतन होता है इसलिए वे छह बातें जीवन में ना आए उसकी सावधानी रखना चाहिए गुरु को शरीर मानना देहधारी मानकर व्यवहार करना इससे पतन हो जाएगा गुरु में कभी गुण देखेंगे कभी दोष देखेंगे शंकाएं होगी नहीं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम गुरु को गुरु तत्व रूप में जानो देह में देह को गुरु के बाहर के व्यवहार को तोलेगा तो पतन हो जाएगा गुरु को मनुष्य जानना और भगवान के विग्रह को पत्थर की मूर्ति मानने से भी पतन होता है मंत्र को शब्द मानने से पतन होता है और भगवान के चरणों चरणोदक को पानी मानने से भी पतन होता है महाप्रसाद को अन्न मानने से भी पतन होता है और साधु की जाति पर नजर रखने से भी पतन होता है साधक को सावधान होना चाहिए जैसे खोई चीज जब तक मिले नहीं तब तक खोज चालू रखे पेट भरे नहीं तब तक पत्तल न छोड़े किनारा न आए तब तक नाव न छोड़े मंजिल न आए तब तक मुसाफरी का साधन न छोड़े ऐसे परमात्मा प्राप्ति न हो तब तक साधन भजन न छोड़े तो उन्नति हो जाएगी कल्याण हो जाएगा साधन भजन अपरा प्रकृति से बचाकर परा लगाए रखता है साधन भजन छोड़ देंगे तो शरीर तो अपरा प्रकृति से बना है पांच भूत है मन बुद्धि और अहंकार ये अष्टा प्रकृति निष्कृष्ट से बना है तो निष्कृष्ट के तरफ घसीट के ले जाएगा लेकिन ज्ञान के द्वारा पुण्य के द्वारा समझ के द्वारा निष्कृष्ट शरीर में होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा का अनुभव कर सकते असत जड़ दुखरूप शरीर में होते हुए भी सत्य आनंद स्वरूप ईश्वर का अनुभव कर सकते मरण धर्मा मनुष्य शरीर में अमर आत्मा का दीदार कर सकते ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों में सत्ता भगवान की है चेतना भगवान की है आनंद भगवान का है माधुर्य भगवान का है और आनंद और माधुर्य जो भगवान का है वही आपको अनुभव में हो रहा है तो आपका अंतरात्मा भगवान है तुम भगवान के साथ उठते हो भगवान के साथ बैठते हो भगवान के साथ सोते हो भगवान के साथ बैठकर खाते हो लेकिन ये भगवान है ऐसा पता नहीं है निष्कृष्ट प्रकृति का प्रभाव से जीव भूता महाबाव ये दम धार्य थे जगत जो चैतन्य को जीव बना देती वो मेरी परा प्रकृति है तो वास्तव में ये जीवात्मा चैतन्य का अभिन्न अंग है बाप के बेटा वड़ते व टेटा जीवात्मा सो परमात्मा सुनिए पुरानी कहानी कि राजकुमार को सोतीली माताओं ने रास्ते का कंटक समझकर राजा को भगा दिया कि ये ऐसा है वैसा इसको नगर से निकाला जाए राजा ने उसको दंड दिया नगर से निकाल दिया अब वो राजकुमार था ज्येष्ठ पुत्र था बड़ा पुत्र था मां तो मर चुकी थी गादी का वारस्तार न बन जाए इसलिए सुतली माताओं ने राजा को बहकाकर उसे निकाल दिया। उठोकर ए खाता खाता खाता आखिर भिखमंगे के रास्ते पर चल पड़ा भटकते भटकते कई प्रांतों से गुजरते हुए दूर सुदूर पहुंच गया कई वर्ष बीत गए सुतली माताओं को संतान नहीं हुई ज्योतियों ने कहा कि तो तुम्हारा जो पहला ज्येष्ठ पुत्र था वो राज्य के योग्य और रात को सौपरा भी आया मंत्रियों ने भी बताया कि हमसे बड़ी गलती हो गई और रानियों की बात अब दासियों ने बताई और रानियां लड़ी तो बता दिया कि राजकुमार तो अच्छे थे लेकिन इसने ऐसा कहा उसने बोला इस रान ने ऐसा षडयंत्र रचा इसने उसको इतने पैसे दिए दासी की पुत्री को बोली इसने गहने दिए थे तो राजा के आगे सत्य खुलकर आ गया कि वो रहा। मेरा राजकुमार तो अच्छा था लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थवर्ष राजकुमार पर आरोप पर आरोप रखे भाड़ूती कन्याएं लाए और राजकुमार को देश निकाला दे दिया रात को सपना भी आया राजा पाश्चात्याप से भर गए अब बुढ़ापा आ रहा है ज्येष्ठ पुत्र चला गया मंत्री को भेजा चारों तरफ चार मंत्री रथ गए राजकुमार को खोदते खोजते खोजते खोजते दूर एक सराह के बाहर दूध दही लस्सी ठंडाई की दुकान के सामने वो बेचारा बैठा है हे बाबूजी दो पैसे दे दो तुम्हारा भला होगा फटे कपड़े हैं चप्पल जूता नहीं है दो पैसे दे दो तुम्हारा मंगल होगा तुम्हारा कल्याण होगा जैसे भिखमंगे आक्रांत करते पुकारते मंत्री का रथ थाया मंत्री ने गौर से देखा कि राजकुमार के ही रोश होश है कपड़े भले भिखमंगे के हैं बैठा भले सराय के सामने फुटपाथ पे लेकिन है तो राजा का सपूत इतने आरोप लगने के बाद भी सुतेली माताओं के लिए उसने कोई षड्यंत्र नहीं रचा पिता की आज्ञा मानकर चल दिया बेचारा गौर से देखा फिर धीरे से बातचीत की तो मंत्रियों ने पहचान लिया कि है तो वही मंत्रियों ने कहा क्या हाल चाल है बोले आप तो मंत्री हैं आप कृपा कर करो आप एक आना भी तो दे सकते हो हम दूसरों से दो पैसे मांगते आपसे एकाना भी मांग सकते आपको रहमत हो जाए तो चप्पल ले सकता हूं मंत्रियों ने बताया कि तुम भीखमंगे नहीं हो तुम तो वीरेंद्र के सपूत सुजान सिंह हो बोले हां हां और हम आपके मंत्री हैं याद किया है और मैं मैं राजा हूं होने के योग्य हूं तुरंत अंदर में राजवी जो गुण था वो उभरा मंत्री ने सलाम मारते हुए कहा जहां पना सब कुछ लाए आप केवल हमारी विनंती स्वीकार करो इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते बोले ठीक है रथ इधर को ले चलो <laughs> नौकर को ही बुलाओ ये करो वो कई वर्षों की जो दीनता हीनता और भिखमंगापन था वो चला गया ऐसे ही वो तो वीरेंद्र सिंह का पुत्र था और तुम हो परमात्मा के पुत्र असली मां तुम्हारी है पराप्रकृति प्रकृति और सोते मां है अपराप्रकृति प्रकृति सोतेली मां ने तुमको भिखमंगा बना दिया गुरु रूपी मंत्री कहते भाई तुम भीख भिखमंगे नहीं हो तुम तो उसके पुत्र हो यार नारायणो हरि नारायणो हरि देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों मैं खुद पे मस्ताना हो गया जहां लगी आत्म तत्व चीने नहीं त्या लगी साधना सर्वजूठी जगत का तो हाल ऐसा है जैसे होली के दिनों में चौराहे पर कोई रुपया सिक्का लगा देता है फिर चुप जाते बच्चे और मुसाफिर जाता है चांदी का सिक्का देखा है रुपया देखा उठाता है तो चिपका हुआ जोर मारता है खीली लगी हुई आखिर देखता कि नहीं निकलेगा बद्दा समूह लेकर चलना ही सही लगता है इतने मोत छुपे हुए छोरे होरियो होरियो करते बेचारा शर्मिंदा उसे संसार होली के सिक्के जैसा है कितना भी इकट्ठा करोड़ ले जाने का वक्त आता है तो सब छोड़ के चला देना पड़ता है होरियो होरियो ही रह जाता है ये अपरा प्रकृति होली के सिक्के जैसा काम करती है मेरे तीन मकान है मेरे दो मकान है मेरी प्रमोशन हो गई मेरी फलानी पोस्ट हो गई ये सब होली के सिक्कों जैसा है जज साहब सांबड़ो जो उनका हुआ बापू का। <laughs> लिखी लिखी लिखी जग लिखो पढ़ी पढ़ी पढ़ी क्या की तुलसी हृदय रघुबीर न चीना तो बिर था दी। कितना भी प्रमोशन हो जाए कितना भी ऊंची पोस्टिंग हो जाए कल आए थे वो पूरे हिंदुस्तान में जो डिपार्टमेंट काम करता उसके डायरेक्टर जनरल आए कि बापूजी जी की कैसेटें हमने मंगवाई सुनी मेरे माता पिता ने टीवी में बापू का सत्संग देखा और मेरे को दिखा दिया तब से मेरे को श्रद्धा हुई और राहू दर्शन करने को दिल्ली से आ आया अहमदाबाद में इधर आया डायरेक्टर जनरल तो, तो मौत खुशी हुई है वो तो डायरेक्टर जनरल हो गए फिर भी कोई पुण्या है तो इस रास्ते लगें तो लगते कि ठीक है हमारा जीवन सार्थक हुआ आज आज का समय सार्थक हुआ नहीं तो ये जला देने वाले शरीर को कितना भी ऊंची पोस्ट पे ऊंचे भोजनों में ऊंचे उसमें रखो आखिर क्या निष्कृष्ट प्रकृति हाड़ मांस मल मूत्र मज्जा लीट थूक इससे बने हुए शरीर को मैं माना और ऐसे शरीरों से मिलजुल के भोग भोग और अपने को हैप्पी माना तो हैप्पी के बदले हिप्पी हो जाते हैं मंकी ब्राह बन जाते नारायण हरि नारायण हरि हरि ओ दो श्लोक उच्चारण कर लो और इसकी कुछ सार बातें समझ ली भूमि रापोन लो भाई भूमिरापोनो खनो बुधी रेवच खुधी अहंकार अहंकारे प्रकृति भिन्ना प्रकृति अन्ना अपरेयम सत्निया अपरेयमित सवनिया प्रकृति विद्धि मे परा प्रकृति विदि मे परा जीवभूता महाबाहो जीवभूता महाबाहो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 परा प्रकृति को जान जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है और प्रकृति को लेकर रचना प्रवृत्ति और रचना ये अपरा अपना अंश जीव परा प्रकृति है अपरा प्रकृति निष्कृष्ट है जड़ है परिवर्तनशील है और परा प्रकृति श्रेष्ठ है चेतन है अपरिवर्तनशील है जीव को परमात्मा से भिन्न नहीं दिखाकर एक रूप करने वाली परा प्रकृति है और जीव को परमात्मा से भिन्न दिखाने वाली अपरा प्रकृति है जैसे सुबह उठते नींद में से तो पहले नींद में से उठते तो मैं हूं ऐसा सुमृति होती अहम उत्पन्न होता है परा प्रकृति है और फिर वृत्ति उत्पन्न होती है ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं यहां हूं और सोया था अब जगा हूं वृत्ति रूप अहंकार ये अपरा प्रकृति है तो अहम जो स्फूरित होता है वो शुद्ध परा प्रकृति फिर मैं यहां हूं ऐसा हूं वैसा हूं यह अपरा प्रकृति फिर भोगों की इच्छा ये वो होती है अपरा प्रकृति में और शांति पाने की इच्छा होती है परा प्रकृति में भगवान को जानकर भगवान में मिल जाऊ ये परा प्रकृति का स्वभाव है धन का कबालू ऐसा बन जाऊ ऐसा बन जाऊ ये अपरा प्रकृति का स्वभाव है तो कभी अपरा का जोर लगता है अपरा वालों के बीच में होते तो और जब संतों के पास होते हैं सत्संग में होते तो परा प्रकृति जो छुपी है वो जागृत होती तो जब सत्संग में होते तो लगता है की यही रास्ता सच्चा है लगता है और फिर वहां जाते बोले ये भी तो करना चाहिए सत्संग फिर कर देंगे अभी तो ये दे धमाधम दम करो पची जो जैसे तो कभी इधर कभी उधर फिर बैटरी डाउन और चार्ज डाउन और चार्ज ऐसे करते करते बैटरी खत्म हो जाती जो बुजदिल हैं वे तो ऐसे हो जाते लेकिन जो हिम्मत वाले गांठ बांध लेते नियम कर लेते इतने तो जब करेंगे कम से कम महीने में पंद्रह दिन में हफ्ते में सत्संग करेंगे कोई ना कोई व्रत ले लेते जो व्रत ले लेते तो फिर रक्षा हो जाती है फिसलना तो कदम कदम पे हो व्रत लेगा तो बचने का भी अवसर मिलता है